खीरे की डंठल एक बंगाली लोक कथा एक लकड़ाहरे और उसकी पत्नी के कोई बच्चा नहीं था एक दिन लकड़ाहरे की पत्नी को एक सपना आया सुस्ती बच्चों की देवी ने आकर उससे कहा एक खीरा ढूंढो उसे खाओ फिर तुम्हें एक सुंदर बेटा पैदा होगा पत्नी ने लकड़ाहरे को सुस्ती की कही बात बताई अगले दिन जंगल में लकड़ाहरे को एक बूढ़ी औरत मिली उसकी पीठ झुक दोहरी थी वो एक लकड़ी के सहारे ठुमक ठुम करके चल चल रही थी बुढ़िया ने अपने बटुए में से छोटा खीरा निकालकर कर लकड़ाहारे को दिया और कहा अपनी पत्नी से कहना कि वो इसे बिल्कुल मेरे बताए अनुसार खाए सात दिन रुके और उसके बाद ही पूरा खीरा खाए सात दिन रुके और उसके बाद खीरे को उसकी डंठल समेत खाए लकड़ाहारा अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाने दौड़ा दौड़ा घर आया देखो सुस्ती देवी ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है तुम उसे अभी मत खाना तुम उसे अभी रख दो उसे सात दिन इंतजार करने के बाद ही खाना और वो पत्नी को यह बताना भूल गया कि उसे डंठल समेत पूरा खीरा खाना था उसके बाद लकड़ाहरा जंगल में वापस चला गया लकड़ाहरे की पत्नी ने खुद से कहा मैं क्यों सात दिन इंतजार करूं? उसने खीरा खा लिया और उसकी डंठल फेंक दी जब लकड़ाहारा घर वापस आया तो उसने डंटल को देखा अरे तुमने सात दिन इंतजार क्यों नहीं किया उसने पूछा और तुमने पूरा खीरा भी नहीं खाया जाओ जल्दी से उसकी डंठल खा लो फिर पत्नी ने खीरे की डंठल भी खा लिया 18 छड़ों के बाद उसकी गोद में एक छोटा लड़का बैठा था लड़के की ऊंचाई दो उंगुल की थी उसकी चार उंगुल लंबी एक छोटी भी थी जब लकड़ाहरे ने अपने बेटे को देखा तो फिर वो घर से बाहर भागा लकड़ाहरे की पत्नी लड़के को देखकर जोर जोर से रोने लगी वो डूब मरने के लिए नदी की ओर दौड़ी छोटी उंगली भी अपनी माँ के पीछे दौड़ा वो चिल्लाया माँ वापिस लौट कर आओ मुझे जोर की भूख लगी है फिर लकड़ाहरे की पत्नी नदी के बाहर निकली और उसने अपने बेटे को दूध पिलाया फिर छोटी उंगली ने कहा अब मैं अपने पिताजी को खोजने जाऊंगा वो दो चार कदम कूदा और फिर अचानक रोका उसके पिताजी वहां एक पेड़ काट रहे थे पिताजी उसने कहा मेरे साथ अभी घर चलिए क्योंकि मां रो रही है लकड़ाहारे ने अपने बेटे को पूरा, फिर उसने छोटी उंगली को गोद में उठाया अब मैं घर वापिस नहीं आ सकता लकड़ा रहने का मैंने खुद को राजा को बेच दिया है अब मैं राजा का लकड़ाहरा हूं उसके बाद छोटी उंगली राजा के पास गया राजा मुछाए उसने कहा मैं आपके लकड़ाहरे को खरीदना चाहता हूं उसकी मुझे क्या कीमत देनी होगी पहले तुम मुझे एक कौड़ी देना उसके बाद तुम मेरा एक और काम करना उसके बाद तालाब के पास बैठकर कौड़ी कैसे मिले उसके बारे में सोचना लग, सोचने लगा तभी किसी ने उसकी चोटी खींची और वो अपनी पीठ के बल गिरा एक टराती आवाज ने कहा अरे छुटकू तुम कौन हो छोटी उंगली कूद कर खड़ा हुआ वो गुस्से से आग बबूला था मैं जो हूं वो हूँ उसने कहा तुम कौन मैं मेढकों का राजकुमार हूँ टराती आवाज ने कहा छोटी उंगली ने कहा मैं अभी तुरंत तुम्हारा टराना बंद कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे एक कुल्हाड़ी चाहिए जो अभी मेरे पास नहीं है यह तो बढ़िया जी बात है कि हम दोनों को एक कुल्हाड़ी चाहिए मैंने अपने पिता की अनुमति के खिलाफ मेढक राजकुमारी से शादी की फिर पिताजी ने मेरी पत्नी को एक लौकी की तुम्बी में बंद करके उसे पेड़ से लटका दिया मैं तुम्हें एक कौड़ी दूंगा तुम कुल्हाड़ी खरीदने के लिए फिर क्या तुम पेड़ काटोगे छोटे उंगली ने कहा जरूर पर पेड़ काटने के बाद तुम्हें मुझे एक और कौड़ी देनी होगी फिर दोनों के बीच सौदा पक्का हुआ मेंढक राजकुमार महल कमल के पत्ते पर बैठकर इंतजार करने लगा छोटे उंगली को एक लोहार मिला जो गर्म लोहे को पीट रहा था लोहार तीन अंगूर ऊंचा था और उसकी दाढ़ी चार अंगूर लंबी थी छोटे उंगली ने लोहार को कुड़ी के लिए कौड़ी दी फिर छोटी उंगली उस एरेंड के पेड़ के पास गया जिससे लौकी की तुम्बी लटकी थी उसने पेड़ काटने की कोशिश की पर पेड़ की छाल बहुत मोटी थी या देख मेढक राजकुमार रोने लगा छोटी उंगली ने ऊपर देखा लौकी एक डंडी से लटकी थी और डंडी पेड़ की पहनी से बंधी थी उसने कहा वाह फिर वो आसानी से पेड़ पर चढ़ गया वो लौकी की तुम्बी तक पहुंचा उसने अपनी चोटी को लौकी से बांधा फिर वो चिल्लाया मेढक राजकुमारी तुम नीचे आ जाओ इस रस्सी को पकड़कर नीचे मेढक राजकुमारी राजकुमार तुम्हारा बड़ी बेशबरी से इंतजार कर रहा है फिर मेढक राजकुमारी आसानी से छोटी उंगली की चोटी पकड़कर उतरी साथ में डंडी और लौकी की तुम भी, भी आई छोटी उंगली ने उन्हें बड़ी सावधानी से पेड़ से जमीन पर उतारा फिर मेढक राजकुमार ने छोटी उंगली को धन्यवाद दिया और साथ में एक कौड़ी भी दी मेढक राजकुमारी ने कहा यह थूक की एक जादुई गेत है तुम्हें जल्द ही इसकी जरूरत पड़ेगी लौकी और डंडी ने कहा तुम्हें हमारी भी जरूरत पड़ेगी हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं उसके बाद छोटी उंगली राजा के दरबार में गया उस सिंघासन के पास जाकर खड़ा हुआ राजा मुशा उसने कहा यह लीजिए कौड़ी अब मेरे पिताजी को वापस करिए राजा ने कहा ठीक है पर इससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा नदी के उस पर चोरो चोर चोरों का गांव करूंगा फिर वो चोरों से मेरे राज्य में चोरी करने से मना करेगा जब तुम यह काम पूरा करोगे तब मैं तुम्हें लकड़ारा वापिस कर दूंगा छोटी उंगली ने कहा मैं चोरों के राजा और उसके सारे चोरों को मार भगाऊंगा फिर मैं खुद राजकुमारी से शादी करूंगा राजा ने छोटी उंगली को बहुत की एक काली राजा ने उसकी बात मान ली फिर रात के अंधेरे में छोटी उंगली ने महंगे कपड़े पहने उसने डंडी और लौकी की तुम्बी ली और फिर वो महल की काली बिल्ली के बिल्ली पर सवार हुआ फिर वो बिना कुछ आगाज किए आगाज किए चोरों के गांव में गया वो चुपचाप चोरों के राजा के महल में गया वहाँ बिल्ली रसोई घर में गई और वहाँ जो कुछ भी खाना था वो सारा बिल्ली खा गई फिर महल में खाने को कुछ नहीं बचा चोरों के राजा को राजा को बहुत भूख लगी उसने सभी चोरों को महल में काली बिल्ली को पकड़ने के लिए बुलाया छोटी उंगली ने दंडी और लौकी को अपने हाथ में उठाया उस लौकी में से दस हजार बाहर निकली उन दस हजार बर्रों में ने उन सभी चोरों को अपने डंक मारे राजा और उसके चोर चीखे चिल्लाए दर्द से कराहे वे वहां से दौड़े और भागे, फिर वे कभी वापस नहीं आए फिर छोटे उंगली राजा के पास वापस आया राजा ने उसे लकड़हारा वापस कर दिया छोटे उंगली ने आधी अंधी राजकुमारी की आंखों को मेढक राजकुमारी की देवी जादुई गेंद से छुआ फिर जब राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें तारों जैसी चमकने लगी तब राजा ने शादी की तैयारियां शु। शुरू करवाई तब जंगल से बूढ़ी अवरत आई उसकी पीठ झुक कर दोहरी वो एक लकड़ी के सारे चल रही थी ठुम्बक थुम। उसने छोटी उंगली को एक खीरा दिया और कहा इसे पूरा खाओ डंठल के साथ जैसे उसने खाया वैसे ही छोटी उंगली उठा हो गया राजा ने एक बग्गी भेजी लकड़हारे की पत्नी मेढक राजकुमार मेढक राजकुमारी को लाने के लिए लोहार अपने साथ लकड़ाहरे के लिए एक सोने की कुल्हाड़ी पिलाया लोगों ने जश्न मनाया तोपे छोड़ी गई ढोल भजे बासुरी भजी मेढक राजकुमार कूदा मेढक राजकुमारी नाची लोहार भी गोल गोल नाचा उसकी लंबी दाढ़ी भी घूमी पूरी रात लोगों ने जश्न मनाया शादी की पार्टी चलती रही अगले दिन सुबह जंगल में से बहुत जोर की आवाज आई लकड़ारा अपनी नई कुलाड़ी से पेड़ काट रहा था कट कट कट कट अंत